छांदोग्योपनिषद शांकृतीध्याय प्रथमखंड मधुविद्यां असौवा आदि इद्यध्या संबंध अतीताध्या उत्त यज्ञ मात्रं वेदे यज्ञ विषया साम होम विशिष्ट फल प्राप्तये यज्ञांग म च विशिष्टफल यज्ञांगूतान्युपदिष्टाचत्तिप सविता महत्या दिप्यते सा एसा सर्व प्राणी कर्म महत् श्रििया दीप्यते सर्व्राणीकर्मफलभूत प्रत्यक्षपजीव्यते अज्ञपदेश तत्कार्यभूतवि विषय उपासनम सर्वपुरेष्ठतम फल विधायामी आरभ से श्रुति ओम आसौ व आदित्य इत्यादि अध्याय के आरंभ में पूर्वो पूर्वोत्तर ग्रंथ का संबंध बताया जाता है अव्यवहित पूर्व अध्याय की अंत में यह बताया गया है कि वह यज्ञ के यथार्थ स्वरूप को जाना जाता है तथा तो उसी अध्याय में विशिष्ट फल की प्राप्ति के लिए यज्ञ के अंगभूत यज्ञ संबंधी साम, होम मंत्र और उत्थानों का भी उपदेश किया गया है इनके द्वारा संपूर्ण यज्ञों का कार्य निष्पत्ति रूप अर्थात संपूर्ण यज्ञ साधनों का फलस्वरूप सूर्य महति स्त्री से दीप्त हो जाता है वह यह देव संपूर्ण प्राणियों के कर्मों का फल स्वरूप है अतः समस्त जीव प्रत्यक्ष ही इसके आश्रय से जीवन धारण करते हैं अतः अब यज्ञ का निरूपण करने के पश्चात मैं उसके फल स्वरूप सूर्य की उपासना जो संपूर्ण पुरुषार्थों से श्रेष्ठतम फल वाली है विधान करूंगा इस उद्देश्य से श्रुति आरंभ करती है आदित्यादि में मधु आदि दृष्टि ओम असौ व आदित्यो दधु तस्वरव ओम सोक्ष आदित्य निश्चय ही देवताओं का मधु है द्युलोक ही उसका तिरछा बांस है जिस पर कि वह लटका हुआ है अंतरिक्ष छत्ता है और किरण इसमें रहने वाले मक्खियों मख्यों की असौवा आदिदी देवा देवाधीवधादिवश्वादीना च मोदनहेतुम वक्षति आदित्यस्य। असो व आदित्यो देव मधु इत्यादि देवताओं को प्रसन्न करने वाला होने से वह आदित्य मधु के समान मानव मधु है वसु आदि को प्रसन्न करने में उसकी हेतु का श्रुति आगे में प्रतिपादन करेगी क्योंकि वह आदित्य संपूर्ण यज्ञों का फल फलस्वरूप है कथम मधुत्वम इहत तस् मधुनो दौरेव भ्राम मधुना चीनस वंशस चेति चीन चिरचीन वंश्चे चिस्ीनवश देव द्यौ लक्ष्यते अंतरक्ष मध्वपूपो दिवंशो लग संबत इवात मध्वूपसादक्ष मध्वूपो मधुन सवराश्रय्वाच इसका मधुत्व तो किस प्रकार है यह श्रुति बतलाती है मधुकर के मधु के समान इस मधु का दुलोक ही तिरछा बांस है जो तिरस्कीन तिरछा हो और वंश बांस हो उसे तिरस्कीन वंश तिरछा बांस कहते हैं क्योंकि दुलोक तिरछा ही दिखाई देता है तथा अंतरिक्ष मधु का छत्ता है वह दुलोक रूप बांस में लटकता है अतः मधु के छत्ते के समान होने के कारण मधु रूप सूर्य का आश्रय होने से भी अंतरिक्ष लोक ही मधु का छत्ता है मरीचयो आपो सवित्रा भौमा एतावा कृष्टा वाजो मरीचयः इति विज्ञायन्ते ता यज्ञातेक्ष मध्यपूपस्थरस्तवाद्रमरबीजूताविता लक्षित पुत्राव पुत्रा मध्यपूपनाड्यगतापुत्र मरीचिकर्था द्वारा खींचा हुआ उसकी किरणों में स्थित पार्थिव जल जिसका स्वराट स्वयं प्रकाश सूर्य की जो किरणें हैं, वे निश्चय ही जल हैं। इस द्वारा ज्ञान होता है, वह रूप के में स्थित किरणों के अंतर्गत होने के कारण मधुकरों के बीजभूत पुत्रों मधुमक्खियों के बच्चों के समान उसमें निहित दिखाई देता है अतः वह सूर्य जल पुत्रों के समान पुत्र रूप है क्योंकि छत्ते के छिद्रों में ही पुत्र रहा करते हैं आदित्य की पूर्वधिक संबंधि किरणों में मधुनाड्यादिदृष्टि तस् ये प्राचो रश्माच्योम मधुनाड्य ऋच एवं मधुकृत ऋग्वेद एव अमृता पुष्पमृता आपस्तावाएच्वेद्यपगम तशस्ते जिम वीर्यम रसोजात उस आदित्य की जो पूर्व दिशा की किरणें हैं, वे ही इस अंतरिक्ष रूप छत्ते के पूर्व दिशा छिद्र हैं ऋक ही मधुकर है ऋग्वेद ही पुष्प है वे सोम आदि अमृत ही जल है उन और अन्नाद्य रूप रस उत्पन्न हुआ सवितुर मधुनो ये पांचह तस् सवितुरशि गता रसमयता एवास्य प्राच्य रागना मनो नाज्यो मधु नाज्य इव छिद्राणि छिद्रणी मधु के आश्रयभूत सूर्य रूप मधु की जो पूर्व दिशा गतकिरणें हैं वे ही पूर्व की ओर जाने के कारण इसकी पूर्व मधु हैं। मधु की नाड़ियों के समान मधु नाड़ियाँ हैं अर्थात वे मधु के आधारभूत छिद्र हैं तत्र त्रिच एव मधुकृतो लोहितूप सविताश्रम मधुकुवती मधुकृत भ्रमरा इव जतो जतनादा मधुकुवी तत्ष्पुष्वेद एवं तथा ऋचाएँ ही मधुकर हैं वे सूर्य में रहने वाला लोहितूप मधु उत्पन्न करती हैं यथा भ्रमणों के समान वे ही मधुकर हैं जिससे रसों को ग्रहण करके वे मधु करती हैं वे ऋग्वेद ही पुष्प के समान पुष्प हैं तब्राह्मण समुदाय वेदाख्या शब्दमात्रच भोग्य रूप रस रूपरसनवास भवादेद शब्दनात्र ऋग्वेद वितम कर्मा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 तथा ऋग्वेद शब्द से यहाँ ऋग्वेद विहित कर्म अभिप्रेत है क्योंकि उसे से कर्म फलभूत मधुरूप रस का निकलना संभव है मधुकरों के समान उस पुष्प स्थानी ऋग्वेद विहित कर्म से ही रस ग्रहण करके ऋचाओ द्वारा मधु तैयार किया जाता है कास्था आपह, इहता कर्मणि प्रयुक्ताह, सोमाज पयो रूपा प्रक्षिप्तात्कानृत्ता अमृता अमृता अतरसवत्त आपोसादेभ्यो सम्रमरारिच मृग्ेद विम पुष्पस्थनीय अभ्यत पन्नतापमती है? है वे कर्मों में प्रयुक्त अग्नि में डाले हुए थोम, घृत एवं दुग्ध रूप रस अग्निपाक से निष्पन्न हुए अमृत होते हैं अर्थात अमृतत्व तो मोक्ष के हेतु होने के कारण वे अमृत संज्ञक जल अत्यंत रसमय होते हैं उन रसों को ही ग्रहण करके इन ऋचाओं ने पुष्पों से रस ग्रहण करने वाले भ्रमरों के समान इन इन ऋचाओं ने को समानी ऋग्वेद विहित कर्म को अभितप्त किया अर्थात कर्म में प्रयुक्त हुई इन ऋचाओं ने मानव उनका अभि, अभिताप किया मंत्री ऋग्भिमंत्र शस्त्रंग भावुपगत क्रियमाणम कर्म मधु व उग्वेदस्याभि तप्तस्य निवर्तक मुंती भ्रमर आचुष्यदेत उग्वेद सृंग मधुकते यज्ञ ज्ञांग भाव को प्राप्त हुए ऋगा मंत्रों द्वारा ही किया हुआ कर्म भ्रमणों से चूसे जाते हुए पुष्पों के समान मधु बनाने वाला रस छोड़ता है यह कथन ठीक ही है इसी बात को यह बतलाती है उस अभितप्त ऋग्वेद का वह कौन सा रस है जो रिग रूप मधुकर के अभिताप से निकला हुआ ऐसा कहा जाता है यशो विश्रुतव तेजो देहगता देहगतांद्रिम साम्योपेत अवैकल्य वीर्य सामथ्यबल अन्नाद तद्यादु्यलो नाण्यहनी देवा स्थित सन्ना रसो जायत यागादि कर्मणः उस यागादि रूप कर्म से यश, यश्याति तेज देहगत इंद्रिय युक्त इंद्रियों के कारण अविकल्पता वीर सामर्स यानी बल और अन्नाद्य जो अन्न हो और खाद्य भक्ष भी हो जिसका प्रतिदिन उपयोग किए जाने पर देवताओं की स्थिति हो उसे अन्याद्य कहते हैं ऐसा रस उत्पन्न हुआ अध्यक्षर तथा वह आदि विशेष रूप से गया उसने जाकर आदित्य के पूर्व भाग में आश्रय लिया यह जो आदित्य का रोहित लाल रूप है वही रस है आद्य नाद्य पर्यत अगमत मभितः पार्श्वतः तध्यक्षरशेषेनाक्षरगम गदादी पार्शत पूर्वभागु आश्रश्रद्रश्रितर्थ अस्म सचिता कर्मफलाख्यम मधु मोक्षा आदि लक्षण फल यसादीक्षण प्राप्त कर्मा क्रिय मनुष्य केदार निष्पनम तत्क्ष प्रदर्श्यते श्रद्धा हेतु तद्वात किं तत्तदादी दृश्यते रोहिमप येखर वर्ष विशेष रूप से गया उसने जाकर सूर्य को पार्श्वतः सूर्य के पूर्व भाग को आश्रित किया ऐसा इसका तात्पर्य हम इस आदित्य में संचित हुए कर्म फल संज्ञक मधु को भोगेंगे इस प्रकार यश आदि रूप फल की प्राप्ति के लिए मनुष्यों द्वारा कर्म किए जाते हैं जैसे कि कृषक लोग धान्यादि की प्राप्ति के लिए क्यारिया बनाते हैं